ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनोजैन गतः सपन था महाराष्ट्र के संत सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में तुकाराम नामक एक और महान संत उदित हुए जो महाराष्ट्रीय संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं उनका जीवन हरी कथा कहलाने वाले संगीत में आयोजनों का प्रिय विषय है इसका कारण संभवतः उनकी झगड़ालू पत्नी द्वारा उपस्थित किए गए अप्रिय पारिवारिक दृश्य है जो एक धार्मिक गृहस्थ के जीवन को नाटकीय दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं उनका जन्म सन 1608 सौ ईस्वी में पूना से 18 मील दूर देहू नामक ग्राम में एक धार्मिक किसान परिवार में हुआ था जब तुकारवन में थे तब उस क्षेत्र में एक भयानक अकाल पड़ा और तुकाराम की भूमि मवेशी दो पत्नियों में से एक पत्नी और एक पुत्र की क्षति हो गई जीवित पत्नी एक झगड़ालु स्त्री थी और उसने उन्हें निरंतर तंग करके उनके जीवन को दुख में बना दिया इन सभी अप्रिय अनुभवों से उनका मन भगवान की ओर मुड़ गया वे ज्ञानेश्वर नामदेव और एक नाथ की रचनाएं पढ़ने लगे तथा अपने अवकाश का समय एकांत में भगवत चिंतन में बिताने लगे उन्हें स्वप्न में बाबा जी नामक एक संत ने मंत्र दीक्षा प्रदान की जिन्हें वे अपने एक अभंग में संसार सागर को पार करने की पांडुरंग की नौका कहते हैं निर्जन में कुछ काल साधना करने के बाद तुकाराम एक कवि और प्रचारक के रूप में पुनः प्रकट हुए इसके फलस्वरूप स्थानीय ब्राह्मण उनके प्रति ईर्षयालु हो गए और अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट देने लगे लेकिन उनके तीव्र भगवत प्रेम तथा निर्दोष जीवन के फल स्वरूप वे उनके मित्र बन गए उनके अभंगों में चरम तत्व ज्ञान के लिए उनके महान आंतरिक संघर्ष का परिचय प्राप्त होता है वे उनकी भगवत प्राप्ति को तीब्र लालसा को प्रकट करते हैं यह उल्लेखनीय है कि एक निष्ठावान मुक्षु साधक का जीवन सदा दुख और असंतोष के भाव से प्रारंभ होता है जो उसे भगवान की ओर प्रेरित करता है कुछ महीनों अथवा वर्षों की साधना के बाद भगवान उसे अपने सानिध्य का अनुभव तथा कुछ आनंद प्रदान करते हैं और उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं जीव का ईश्वर से यह वियोग अत्यंत पीड़ादायक होता है जो पीड़ा सांसारिक नहीं बल्कि एक उच्चतर प्रकार की पीड़ा होती है ईसाई साधक इसे आत्मा की अंधकार रात्रि डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं किंतु साधक इसे विरह कहते हैं मानो साधक की आत्मा को एक मेघ ने आवृत्त कर लिया है और उस पर अनेक सूक्ष्म प्रलोभनों का आक्रमण होता है तुकाराम इस स्थिति का वर्णन अपने एक अभंग में इस प्रकार करते हैं असहाय मैं धर्म कैसे जानूं परमेश्वर तुमने अपने को छुपा रखा है मैं बार बार पुकारता आपके द्वार पर पर कोई सुनता नहीं मानो घर में कोई नहीं वे भगवान के निकट भिखारी की तरह भीख मांगने जाते हैं भगवत प्रेम की भीख तुम्हारे द्वार खड़ा मैं भिखारी हे प्रभु अपने हाथों मुझे प्रेम प्रदान करो मुझे बार बार निराश न करो तू का अनर्जित बिना खरीदे मांगता है ईश्वर विरह की तीव्र वेदना निम्न विख्यात अभंग में मार्मिक रूप से अभिव्यक्त हुई है किनारे पड़ी मछली की तरह जो जल के लिए छटपटाती अथवा आतुर नयनों से मनुष्य छुपे धन के लिए व्याकुल होता उसी तरह मेरा हृदय व्याकुल हो तुम्हें पुनः पाने के लिए प्रभु खोए शिशु की वेदना अपनी माता को देखने की तुम जानते हो आपके चरणों में जगत का रहस्य प्रकट है होता यह विचार मुझे जलाता है कि मुझे क्यों भुला दिया गया है प्रभु तूका कहता है कि तुम मेरी असहाय अवस्था जानते हो मुझ पर कृपा करो तुकाराम चीनी चखना चाहते थे चीनी बनना नहीं चाहते थे वे भगवत स्पर्श का आनंद उपभोग करना चाहते थे परमात्मा के साथ एक होना नहीं चाहते थे अतः वे कहते हैं कि अद्वैत मुझे नहीं भाता आंतरिक पवित्रता की उपलब्धि तथा पूर्ण शरणागति के फलस्वरूप तुकाराम को भगवत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा अपने प्रभु के आनंद में सानिध्य का अनुभव हुआ था भगवान पांडुरंग ने अवश्य उन्हें दर्शन दिए होंगे क्योंकि वे कहते हैं कि देखो तू का कहता है मेरे नेत्र उन्हें देख रहे हैं वे विचारों में डूबे खड़े हैं उन्होंने भगवान की अवस्थिति का अपने भीतर निरंतर अनुभव किया जैसा कि वे निम्न अभंग में कहते हैं मैंने अपने लिए एकमात्र पांडुरंग को भी चुना है और किसी को नहीं वे सोते जागते मेरे विचारों में मेरे हृदय में विरासते हैं उन्होंने अनुभव किया कि भगवान उसे निरंतर सर्वत्र परिचालित कर रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा भवद इच्छा में विलीन हो गई थी मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाते मेरे सुहृद तुम सर्वत्र चलते में मैं तुम्हारा सहारा लेता मेरा भार वहन करते तुम अतः आनंद में बालक की तरह प्रभु तुम्हारे प्रिय संसार में खेलता और सर्वत्र तुका तुम्हारा आनंद प्रचारित करता अब वे प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न विश्वास के साथ कहते हैं भगवान हमारे अपने हैं वे आत्माओं की आत्मा हैं, भगवान निसंदेह है अंदर बाहर सर्वत्र है भगवान करुणामय है सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं दुख और मृत्यु दूर करते हैं तुका कहे प्रभु दया है वे योग क्षेम वहन करते हैं एक अन्य भग में तुकाराम भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसे भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है तुम्हारा स्वरूप वाणी और मन के परे है अतः मैंने प्रेम को मापदंड बनाया है जिसकी शिक्षा मैं चाहता हूँ अतः प्रेम के मापदंड से मैं अनंत को नापूँगा प्रभु को पाने के लिए और कोई उपाय उपयुक्त नहीं है भगवान के प्रति उठकर प्रेम द्वारा तुकाराम के मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्ति पाई अतः वे विजय नाद करते हुए कहते हैं हम प्रेम के नगाड़े बजाते हैं जिसके नाद से पाप कापता है तुका कहे हम विजय घोष करते हैं वास्तविक विजय वासनाओं पर अपने आप पर विजय है उपनिषद में इसे स्वराट जाने आत्मराज्य कहा गया है जो आत्मानुभूति से प्राप्त वास्तविक स्वातंत्र है यह एक विचित्र सत्य है एक विरोधाभास है कि स्वयं को खोने से अपने निम्न आत्मा या अहंकार के नाश से हम वास्तविक मुक्ति प्राप्त करते हैं अहंकार को त्याग कर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं अतः तुकाराम कहते हैं मेरा स्व अहंकार अब मर गया है और उसके स्थान पर तुम विराजित हो तो कहे अब मैं और मेरा नहीं है एक अन्य सुंदर अभंग में वे कहते हैं मेरे नेत्रों के सामने मेरा मृत स्व पड़ा है आहा कैसे आनंद की बात है आनंद संसार को पूर्ण किए हैं सर्वात्मा विद्यमान है स्वार्थ पर बंधन खुल गए हैं मैं अब उन्मुक्त हूँ जन्म मृत्यु का क्रम बंद हुआ क्षुद्र अहंकार नष्ट हुआ नारायण की कृपा से यह अवस्था मुझे मिली विश्वास से मैं यहाँ टिका तुम कहे मेरा कार्य समाप्त हुआ अब इस संदेश का प्रचार करो मैं हमें आध्यात्मिक जीवन जीना सीखना चाहिए हमें हृदय के अंतस्थल से यह समझ लेना चाहिए कि शरणागति परमात्मा के प्रति स्वयं का पूर्ण समर्पण सभी साधनाओं में महानतम साधना है हमें महाराष्ट्र के संतों से इस आत्मसमर्पण और शरणागति का रहस्य सीखना चाहिए वस्तुतः सभी संतों का यही संदेश है